ृिया भद्र पशे मा क्षवी स्त्रीय बैठक प्रकरण के द्वादश कार्यकारियों तो पर विचार चल रहा था जिसमें श्री दहां के ने पूर्व ने एक प्रश्न उठाया था कि अगर स्वप्न भी मिथ्या है जागृत भी मिथ्या है तो मिथ्या को बनाने वाला कौन है और जानने वाला कौन है सर्व मिथ्याय वेदांत में सबके साथ मिथ्या है तो बनाने वाला भी सत्य नहीं हुआ और जानने वाला भी सत्य नहीं हुआ एक क्षमता थी उसका उत्तर दिया वेदांत ऐसा है आत्मा स्वयं भी अपने को ही अपने में ही माया के द्वारा रचना करता है जैसे महाकाश जो होता है दृष्टांत के लिए महाकाश होता है घट घटमठ आदि उपाधि के कारण मठाकाश घटाकाश आदि नाम प्राप्त करता है तो घटाकाश इसलिए हुआ है घट रूपी उपाधि के कारण आकाश भी नहीं है आकाश तो वही है जो महाकाश है वही कटाकाश है किंतु उपाधि वहां मिथ्या है उपाधि को अटान है तो माया विशिष्ट चेतन ईश्वर ये जगत का करता होगा और अविद्या विशिष्ट अंतकर्मा विच्छिन्न चेतन जो जीव हो जाएगा वो हो जाएगा जानने वाला मथा वेदांत तो मत ऐसा है शुद्ध आत्मा ही है ये जब इनका निषेध करते हैं उपाधि का निषेध होगा उपही का निषेध नहीं होता जैसे महाकाश घटाकाश को महाकाश देखना हो प्रत्याण तो घट को हटाना होगा घट हटाएंगे वो महाकाश ही है वैसे यहां जो प्रमाता बनने वाला अथवा कर्ता बनने वाला परमात्मा जी सिद्धात्मा ही है तो उपाधि के कारण भिन्न बुद्धि हो रही है तो जो माया विशिष्ट चेतन वो कल्पक होगा जगत का अज्ञान विशिष्ट चेतन जो होगा मन ईश्वर जिसको कहते हैं और अंतकमावच्छिन्न चेतन अविद्या विशिष्ट चेतन विद्या होगा प्रमाता होगा जानने वाला भी हो जाएगा करने वाला भी हो जाएगा ये कार्यकार कल्पे आत्मात्म आत्मा आत्मा भी समाजा सय बहु देते वेदांत वेदांत का निश्चय है न्यायाना किंचन इक्यालिस के आधार पर यह वेदांत के द्वारा निर्णय करता है करता आत्मा कल्पना करता आत्मा देव स्वयं आत्मदेव कल्पना करता है जगत की कल्पति आत्मा आत्मा आत्मादेव स्व माया है अपने माया के द्वारा अपने से ही अपने में ही अपने को कल्पना करता है ठीक है कटाकाश महाकाश घटाकाश आदि होने के लिए महाकाश की कल्पना समझा इस पर कल्पना करेगा आत्मा ही कल्पना करेगा पर आत्मा ही बोलता होगा एक साये को थे थे थे इन विषयों को जानने वाला वही होगा वेराम का निश्चय निर्णाश की चिंतना आदि श्रुति है उसके आधार पर तो से यह वेदांत निश्चय यही है आत्मा से अतिरिक्त वस्तु कुछ नहीं वह आत्मा तीन भाव में हो है एक तो शुद्ध रूप में रहेगा शुद्ध में कल्पना करेगा विशिष्ट कल्पना करेगा शुद्ध आत्मा में कल्पना करेगा विशिष्ट माया विशिष्ट हो जाता है तो कल्पना करेगा शुद्ध आत्मा में और जानने वाला होगी विशिष्ट होगा अंदर अंधकर्म विशिष्ट होगा जानने वाला होगा जब निषेध करेंगे उपाधि का निषेध होगा उपहित का निषेध नहीं होता वही आत्मा एक ही है जो विशिष्ट अवस्था वाला आत्मा समझें चाहे शुद्ध अवस्था वाला आत्मा में भेद नहीं आत्मा भाष्य हो गया था टीका के साथ देखे टीका स्वयं इसके आगे टीका है स्वयं व्यालम यथा तथा मृदाख्यम उपाधान अविष्ठातु अन्य अधिगतम न तथा अन्य उपादान अस्तित स्वत्मा यदि देखो भाई जैसे बाहर में जो विषय देखा है घट जब बनाता है कुमार तो कुमार से भिन्न उपाधान कारण होता है मृत्यु होती है वृत्ति कारण बनाएगा कुमार माने कुमार जो होता है निवृत्त कारण में होता है और वृत्ति का जो होती है उपादान कारण ऐसा देखा है यथार लोभ में बाइए दृष्टान्त वृदाख्यन उपादान घट के लिए वृत्ति उपा, उपादान कारण है वृत्ति में घट बनना है और अधिष्ठातुर अन्य माने निवृत्त कारण अन्य जाना गया अधिष्ठाता निवृत्त कारण क्या है कुमार लाभ अतिरिक्त तो जाना गया अन्योदिष्ट न तथा जो अन्यवादिष्ट कारण भी दूसरे में आत्मा ही है बनाने वाला भी आत्मा है बनने वाला भी आत्मा ही है अन्यदिष्ट विशिष्ट कल्पना करेगा, करेगा सूत्र में ये है जो विशिष्ट हो जाता है तो कल्पना करेगा सूत्र में एक आए आत्मा से अतिरिक्त नहीं एक आ स्वयं इत्यादि तो आसन कहा स्वयं समाज स्वयं ही बनाता है अपनी माया के द्वारा यानी इसके लिए सटीक दृष्टांत होगा जैसे एक जादूगर माया भी लौकिक माया भी हमारे सामने आ जाता है तो आ करके वो खाली अकेला होता है कोई साधन में उसके पास कुछ भी नहीं है। तो जो कुछ भी हमारे सामने दिखाता है वो अपनी माया से दिखाता है हमारे नजर बंद कर देता है नजर बंद करने से हमें कुछ का कुछ दिखने लगता है वो जो बनने वाला भी जादूगर है बनाने वाला भी जादूगर है उससे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं जादूगर से अतिरिक्त तो कोई वस्तु नहीं है। बनने वाला बनाने वाला बनाने के साधन वो वही है एक ही है ठीक इसी प्रकार हानि है ठीक है त्र तो घटन पूर्व तो भूभागो भगवती आधार न तथा यह आधारों अन्य वस्ते देखो भाई जो बाहर के कार्य होता है घटाधि कार्य निर्वाहन करता है कुमार वहाँ पर आधार भी चाहिए अधिकार भी चाहिए कहाँ बनाता है भूमि में बनाता है वहां घट को बनाएगा भूमि में आधार बनते में तप्रचार तप्रमाने सात के टिप्पण में कहते हैं लोके घटाधि रचना के बाद लोक में ऐसा देखा गया है अधिकार अलग होता है कर्ता अलग होता है कर्म अलग होता है कर्म अलग होता है अधिकरण भी वही है तत्प्रचर कर्क लोके लोक में ऐसा देखा गया कोई कार्य करना हो तो करता अलग होता है कर्म अलग होता है कर्म अलग, कर अलग होगा अधिकरण अलग होगा अथवा घटाधिरचना जैसे घटाधिरचना होती है वहां पर कुमार अन्न बनाने वाला अन्न है और बनेगा कहां भूमि में वो है आधार है और किससे बनना है तो मिट्टी से बनना है क्या बनना है घट बनना है अलग अलग चार दिखाई पड़ते हैं किंतु ऐसा है नहीं तत्वरण टीका गठन तो वो घट करने बनाने वाला जो व्यक्ति होगा फिलहाल होगा भूभाव होगी आधार और उसके जो धरती होगी आधार होगा वो है बनाना है भूभाव आधार बनाना है न तथा यह आधारों और नस्थ यहाँ अन्य आधार में नहीं आत्मनी अपने में ही बनाता है दूसरे नहीं आत्मनी टीका आत्मनि एवं इत्यादि भाषण कहेंगे आज की टिप्पणी है स्वरूपावस्थित है वह कुछ भी बिगड़ा नहीं है कुछ बिगड़ता नहीं जैसे कि वैसे होता है जैसे रज्जु में सर्प बनता है रज्जु में कुछ खरोस नहीं, कुछ नहीं। है कुछ बिगड़ता नहीं स्वरूपावस्थित है वह अपने स्वरूप में होते हुए ही काम करता है आत्मनि एव रसमजा आत्मनि एव पक्ष भेदाकार आगे कहे जाने वाले जो विषय हैं उनको बनाता अपने नहीं बनाता है कैसे विषय है आगे बताएंगे कुछ तो भीतर विषय भी है कुछ बाहर विषय है दो प्रकार के विषय दिखाई देतर वाले भी कल्पना करता है बाहर के भी तो केवल मन से जो दिखे वो भीतर वाले भी विषय है जो इंद्रियों के माध्यम से दिखे, दिखे बाहर वाले हैं ये तो दोनों प्रकार के विषयों को अपने में ही बताता है ठीक है परिणामवादम तो व्यावत्य तो विगतवादम प्रच्लित समायात्र दृष्टांत देखो परिणाम बाद नहीं लेना जैसे दूध बिगड़ करके दही बनता है ऐसा नहीं समझना कि आत्मा बिगड़ करके जगत बन जाता हो ऐसा नहीं समझना परिणाम परिणाम बाद पृथक तो करके अलग करके विवर्तवा विवर्तवाद दिखाना चाहते परमात्मा जमटाते हुए जैसे कि वैसी है अज्ञान के कारण दर्शकों की दृष्टि जगत रूप हो जैसे जादूगर जैसा देखने वाले जादूगर को देख पाते दूसरे को देख ऐसा नहीं परिणामों का आदम व्यावर्त विवन प्रगढ़ विवरणवाद करते हुए करने के लिए स्व माया जो स्व माया साधन क्या है अपनी माया अपनी माया से रचना करना है सब स्व मा ये साधन है तृष्टान्त हो उसमें माया से व्यक्ति कुछ कर सकता है उसमें दृष्टान्त है जैसे रजु में सर्प बनाता है कौन बनाता है बनाने वाला जो व्यक्ति होगा अपने अज्ञान से बनाता है उसको और क्या है रजु में सर्प बनाने के अज्ञान माया है रज्ज्वार सर्पाल का जैसे रज्वार सर्पारी बनाने वाला माया से बना था और क्या है वहाँ अज्ञानी एक चीज है और कुछ नहीं रज्जु का अज्ञान सर्पम वैसा बन ठीक इसी प्रकार एक मायाद्वार चिरात्मो जगन निर्मात उ तस्वुदी प्रमात क्योंकि वही परमात्मा जो माया विशिष्ट हो जाता है तो जो कर्ता बन जाता है जगत कर्ता बन जाती जिसको ईश्वर कहते हैं माया विशिष्ट है, है। तो जो सवाल कर्म कहते हैं तो एक परमात्मा जो शक्ति विशिष्ट हो गया उसका काल ईश्वर नाम पड़ा तो जगत करने वाला बनाने वाला हो बन जाता है और वही जो तो परमात्मा है आगे और बोध है इसके माया द्वारे में चलात्मा जगत निर्माण होता माया के द्वारा चेतन आत्मा है शुद्धा आत्मा माया के माध्यम से वही चिदात्मा जो है वही जगत का निर्माता है ऐसा कथन कर दिया कथन करते आगे करते तस्वैव वही चिरात्मा जो होगा उसी का ही वही बुद्धि प्रतिबिंबता बुद्धि अंतकरण में प्रतिबिंबित जो चिदात्मा होगा जिसको परमाता शब्द से बोलते हैं वो जानने वाला होगा जगत को तशय वही जो है उसी गाहे बुद्धि प्रतिबिंब तबित्व अंतकरण जो प्रतिबिंबित चेतन है वह परमात्र प्रमाता हो जाता धर्म पड़ता है है है उसे एक स्वयं स्वयं को को जानता है। जानता ही उन धिपे इशन क्यों नात्कत सर्वाद्याद चैतन्य प्रमाधर्माया तब तो प्रमाता हो जाएगा क्या वो वास्तविक नहीं है तो भी उपाधि के कारण से है किसके कारण बुद्धि के कारण से बुद्धि में प्रतिबिंब को ध्वन से प्रमाता कहा बुद्धि को हटाओ तो उस कारण में उसको प्रमाता कहना पड़ेगा जैसे घट को हटा देने पर घटाकाश बोली सामर्थ्य नहीं होगा उसको आकाश कहना पड़ेगा और परमातृत्व तो जो दिखता है आत्मा में वो भी काल वास्तव में प्रमाता भी नहीं भी नहीं है वो बुद्धि के कारण है नीता न तो प्रमात तात्विक तत्व वास्तव में तात्विक हमारे वास्तविक नहीं परमातृत्व आत्मा रज्वाद सर्वाधि दर्शन वेव दुख्यात्म निर्धारणात्म रजवादि में सर्वादि दर्शन होता है उसको मिथ्या ही समझते हैं कि किसी प्रकार परमातृत्व भी आता है तो अन्य के कारण से आता है रज्जु में सर्प किस कारण से आता है अज्ञान के कारण से आता है तो इसलिए वो मिथ्या ही है इसी प्रकार यहां को प्रमातृत्व जो आया है बुद्धि के साथ संपर्क होने से आया है तो मिथ्या ही है वास्तव में नहीं होती परमातृत्व भी तो वास्तव में शुद्ध आत्मा एक तद्वत् तैसे रवि में सर्प मिथ्या है उसी प्रकार प्रमातृत्व भी मिथ्या ही है वास्तव में ठीक है कहा तत्रादिद से प्रमात्रादिद से मिथ्यात्व नेहना इत्यादि से प्रमाण है कर्त्रादि विशेष कर्ता कर्म कार्य और प्रमाता प्रमाण प्रमेय ये जो वेद विशेष है, हैं कर्ताभेद और प्रमात्रादि प्रमात्रादिभेद जो त्रिपुटी हैं जब कर्ता होगा तो कर्ता होगा कर्म होगा कार्य होगा और यदि प्रमाता होगा तो प्रमाण होगा और प्रमेय होगा ये जो त्रिपुटियां हैं कर्ादिवेद वेदस्य प्रमात्रादिवेद से मिथ्या होने में क्या प्रमाण है अब तर्क से बोल रहे हैं इसके से प्रमाण है जैसे नेहना नास्ती शुक्ति इह अस्र्मी इस ब्रह्म में नास्ती कोई वेद नहीं वृद्धा श्रुति हैस्त श्रुति बहुत सारे ऐसी श्रुक्ति है सदे स्वेद्र प्रमाण है से प्रमाणी आदि आदिश्रुति है प्रमाण है एक भाष्यं वेदा निश्चय इस प्रकार के देवां का निश्चय है एक ही आत्मा है उसे अतिरिक्त प्रश्न है इति, इति अर्थ बताते हैं कि सयव करके तो देवकार उसका अर्थ कहते हैं नान्यो अस्थि ज्ञान स्मृति आश्रय का स्मृति के आश्रय करके मैंने पहले किया हुआ कार्य को स्मरण करके आगे कार्य करता है तो कर्ता बनता है स्मरण को आश्रय करके और जब ज्ञान का आश्रय बन जाता है जानता है तो उसको बुद्धा बोलेंगे प्रमाता बोलेंगे तो यहां ज्ञान माने बुद्धा प्रमाता बनना और स्मृति माने कर्ता बनना ये दोनों का आश्रय ज्ञान और स्मृति का आश्रय ये दोनों के अनुभव का स्मृति का आश्रय दूसरा कोई नहीं एक ही आत्मा ही है दूसरा कोई नहीं ने कोई नहीं है देखा करता बनने वाला भोक्ता बनने वाला कोई वो थी दे थी क्यों चेतने भेदे माना, माना भावा चेतन को भिन्न मानने में प्रमाण नहीं मिलता वो चेतन शुद्ध चेतन अलग है और ईश्वर माने विशिष्ट चेतन अलग है इत्यादि कहान में प्रमाण नहीं मिलता चेतन भेदे माना भावा वहां पर जो तो भेद दिखाई पड़ेगा उपाधि के कारण भेद को हटाओ ना जो उपाधि को हटाओ फिर भेद कर ही दिखाओ नहीं दिखा आकाश को जो भेदक बना हुआ है घट है मठ है इत्यादि आकाश का भेदक बनते हैं अगर आकाश आकाश अनेक नहीं है घट बन गया तो अनेक हो गया मठ बन गया तो आकाश अनेक नहीं उपाधि को हटा के देखना जिसके कारण वेद दिख रहा था वो वास्तविक नहीं है भेद अल्पनिक है वास्तविक आत्मा ही चेतन एक है यह सिद्ध होगा चेतन वेदी माना चेतन में वेद प्रमाण नहीं है तो दिख अनुभव स्मृतियों से एकाश वृत्व से प्रसिद्धत्व और, और अनुभव मान जानना और स्मृति माने स्मरण करना ये दोनों में एक ही में आश्रित होता है यह नहीं कि दूसरे का अनुभव होगा दूसरे का स्मरण होगा ऐसा नहीं होता इसलिए एक ही आत्मा है चेतन भेदे माना भाव अनुस्मृतियों से एकाश व्यवसे प्रसिद्धत्वा कहा नव और दस के प्रमात्रो अभेदे हेतु महा स्रष्टा और प्रमाता में भी भेद नहीं है एक ही है जो शुद्ध है वही स्रष्टा बना है वही प्रमाता बना है उपाधि के कारण से जैसे आकाश ही मठाकाश हो जाता है उपाधि के कारण बोला जाता है घटाकाश बोला जाता है किंतु आकाश तो में भेद नहीं हो सकता है एक ही होता है हाँ एक निर्णा हो उपाधि पटाओ इसी प्रकार यहाँ न करता कहा जाएगा न बुद्धा कहा जाएगा उपाधि के कारण से ही कर्ता बना माया विशिष्ट होने के कारण जगत कर्ता माना जा रहा है के कारण है बुद्धि के साथ संलग्न होने के कारण उसको बोधा माना जाता है प्रमाता माना जा रहा है वास्तव नहीं चेतन भेद माना रहा चेतन में भेद मानने में अनेक मानने प्रमाण होने से अनुभव समृत्यो से एक प्रसिद्ध लोकमति प्रसिद्धि है अनुभव और स्मरण एक ही को तो होना है कि दूसरे को अनुभव होना दूसरे को स्मरण होना ऐसा नहीं लव की टिप्पणी नव सृष्टि परमात्रो अभेदे हेतु महा सृष्टा और प्रमाता में भेद नहीं क्यों? है क्यों चेतन भेदे मानव आवादी थी ये कह रहे सृष्टवा प्राविशत तत्वा तदेव प्रावशत ऐसी स्तृति है उपनिषद ऐतिषद्ध कहा उसको बना करके उसी में प्रवेश किया क्यों पहले सूक्ष्म बनाया सूक्ष्म प्रपंच को बनाया उसके बाद अन्य जीवन आत्मा अनुप्रवेश नाम रूपे व्यागरवाणी ऐसा आया आप सामदो के में ऐसा आया कि थोड़ी स्थलीभूत करने के लिए सोचा स्थूल होने पर ही नाम रूप आ जाते हैं सूक्ष्म में नाम रूप नहीं है जिस तन महापराधी बोलते हैं उसमें नाम नाम है धाका ना है जब तो ये पंचीकरण हो जाते हैं पंचीकरण तो का रहने के लिए कहा कोई कहा मैंने जीवे नत्मा ना नाम भविष्य में जीव से प्रविष्ट होकर के नाम रूप के व्याग्रवाई नाम और रूप तत्त आकृति और तत्त नाम के व्यातिको ऐसा कहा चेतन वेद मानन सृष्टा प्रत्यक्षादी प्रत्यक्ष का विरोध है इसलिए प्रत्यक्षादी प्रमाण ही माने जाते प्रत्यक्षादी प्रमाण सूर्य प्रमाण सबसे प्रबल है तो सुर्खी के साथ विरोध होने पर प्रत्यक्षादी प्रमाण को नहीं माना जाता प्रत्यक्ष प्रमाण विरोध कर रहा है सूर्य प्रमाण विरोध का खंडन करती है ये, तार। ये थे ना तार देना तार्किक मतम विश्वास है इसलिए तार तारक नैयायिक आदि का मत खंडित हो गया जीव अलग मानते ईश्वर अलग मानते वास्तविक मानते और औपारिक भेद हम भी मानते हैं लोगों को तो किन्तु तो वास्तविक नहीं उन लोगों ने जीव को अलग माना है ज्ञान करम आत्मा सदुविध जीवात्मा परमात्मा तो से ऐसी ऐसी बातें बोलते नत्र परमात्मा एक एवं जीवात्मा एक इत्यादि उनका है तो ये नई आय पथ को खंडन कर दिया खंडित हो गया एक ही है अनुसन श्रेय अभेद है तुम्हारा अनुभव और स्मृति का आश्रय एक ही होता है बिना नहीं होता जिसको अनुभव होगा वही स्मरण करेगा तो अनुभव इत्यादि सभ्य अनैना विज्ञानवादी परास्त विज्ञानवादी बहुत परास्त करता है जिस विज्ञान ने अनुभव किया है मैंने विषय का आकार नहीं बनाएगा और विषय भी वही बनेगा विषय में बनेगा तो पूर्व वाला विज्ञान उत्तर क्षण विज्ञान रहेगा नहीं स्मरण किसको होना उत्तर क्षण वालों को होना होगा वही पाए एक आश्रय दो आश्रय हो जाता है पहले वाले ने क्या अनुभव किया उसको थोड़ी मालूम दूसरे को अभी पहला ही हुआ पहले वाले के काल वा। तो विज्ञान राज को मत पर हो गया क्यों एक आश्रय का इसका ठीक है ज्ञान स्मृति और आश्रयापेक्षा विषय का नास्ती इतिहास बहुत कहेगा ज्ञान और स्मृति दोनों में माने अनुभव और स्मरण में आश्रय की अपेक्षा भी नहीं है विषय की अपेक्षा भी नहीं वो अपने हो जाता है उनके ऐसे ऐसे बाहर विषय भी नहीं है और आश्रय भी नहीं वो विज्ञानी बनना और कुछ नहीं है ज्ञान स्मृति और आश्रय अपेक्षा विषया अपेक्षा व नास्ती आश्रय की अपेक्षा भी गए कहा होना ज्ञान उसके भी अपेक्षा है और किसका ज्ञान होना यह भी नहीं दोनों नहीं ऐसी शंका का उत्तर दिया अब अबादित प्रसिद्धि विरोधात्म अबादित प्रसिद्धि है ज्ञान स्मृति का आश्रय होता है ज्ञान और स्मृति का विषय भी होता है किसी विषय किस किस का ज्ञान होगा किसी विषय का स्मरण होगा कि कहीं ना कहीं होगा ज्ञान वेदांत मत में में वृत्ति बननी है वो वृत्ति है कहीं होगा एक आवादित प्रसिद्ध में ग्यारह के टिप्पणी में कहा अबाधिकसि क्या है घटम अहम जाना ऐसा बोलता है ये आवादित प्रसिद्ध है मैं घट को जानता हूं मान ज्ञान मेरे में है और घट को विषय बना रहा है विषय का अस्त है मान ज्ञान को मैं जानता हूं वो विषय वहां है उसको मैं जानता हूं विद्या यही अबाधित प्रसिद्धि है न चाहौ कहा न तो निराश पदे एवं ज्ञान स्मृति वैनाशिकारांग जैसे वैनाशिक है कोई आश्रय नहीं ज्ञान और स्मृति का आश्रय उन्होंने आत्मा को तो माना नहीं है अंधकरण आदि को पाना है कुछ भी नहीं है एक ही विज्ञान है और कुछ नहीं न निराश पदे आश्रय ही ज्ञान स्मृति वैनाशिकारैनाशिक के समान क्षणिपादि बोक्तों के समान हमारे यहाँ अभिप्राय ऐसे अभिप्राय है ये कहा अब जो कहा था आगे के पदार्थों का सबको बनाता है कहा था आत्मा है अपने में ही अपने से ही अपने स्वयं आत्मा अपने द्वारा ही माया के द्वारा अपने में ही अपने से ही अपने को बनाता है अज्ञान के कारण ऐसा हो जाता है ज्ञान विशिष्ट होकर के बनाता है कहा था क्या क्या बनाता है अब पर विचार करता है प्रकृतायाम कल्पनायाम विवक्षित क्रम उपनिषद प्रकृत कल्पना है जनस रचना की कल्पना आदि और जानने की कल्पना कल्पना है इस कल्पना में विवक्षित जो क्रम है क्या क्रम है कैसे बनाता है उसको पहले उपन्यास कहते हैं रखते हैं एक नंबर टिप्पणी आरम्भ निर्पणायाम जो आरंभ हुआ है सृष्टि किस प्रकार होनी कैसे होनी स्वयं बनना माया के द्वारा स्वयं स्वयं के द्वारा बनाना स्वयं में बनना, स्वयं को बनाना ऐसे हो, विकरोति, इत्यादा चित्ते एवं कल्पयते प्रभु विकरोति विकरोति विकरोत्य विकरोत्य प्रभु प्रभु निता वासना से वाली जो वस्तु है संस्कार पढ़े हुए इन विषयों को भागान किसान अपराण आवां, जो वासना रूप में बैठे हुए विषय है कहा अंत चित्त है चित्त के भीतर है चित्ता माने यहाँ बनाने वाला ईश्वर है उसके बाद चित्त नहीं है मन नहीं है तो नहीं माया अपनी माया नहीं माया लक्षण जो चित्त है उसमें व्यवस्था में उसमें बैठा है सब संस्कार सारे के सारे पढ़े माया उसमें व्यवस्थित पदार्थों को विकृत कर देता है माने फूल बना देता है वासना रूप में थे अब व्यवहार के रूप में बना देता है और नियतांश वही चित्ते और चित्त के बाहर जो इंद्रियों के माध्यम से दिखाई पड़ता है वो तो नियत विषय है वासना रूप नहीं है नियत वाले जो तो हैं, बहिष्चित्त में है जो तो चित्त के बाहर है चित्ते वही बहिश्चित्तम चित्त के बाहर जो खराब है एवं कल पे तो नियत और अनियत दोनों को बनाता अंतगर में छुपे हुए हैं वासना रूप से उनको भी बाहर ला देता है पदे कर देता है और जो बाहर में विषय हैं उनको भी है। पना जो इंद्रियों के माध्यम से दिखाई पड़ता है उनको भी पाना है क्योंकि कभी कभी भीतर में ही सृष्टि रची जाती है कभी बाहर सृष्टि रची जाती है दो प्रकार की सृष्टि है मनोरथ जो होता है बाहर विषय होते भीतर ही रचना होती है एक आरोप प्ररोप जो परमात्मा है ऐसा काम करता है यता चकाराद अनियता है बाहर भी दो प्रकार के विषय कहते हैं नियत है ये अनियत है। प्रति क्रम प्रतिपत्त प्रतिपत्तुम इतम प्रतिपीक्षित -प्रति चाहना इष्ट है जो क्रम किस प्रकार सृष्टि करता है पदगत धातु है जितने भी गत्यथक धातु होते हैं तो ज्ञान गमन प्राप्ति तीन अर्थ होते हैं या प्राप्त करना ईश्चा है ये धातु सम प्रत्यय किया हुआ है सम प्रत्यय करने पर धातु को दिवत्व आदि होना है किंतु अतरो को व्यास से शुक्रा का अभ्यास अलोक कर देगा कुछ धातुओं अभ्यास अभ्यासोप हो जाता है तो पद स रहेगा इसे रहेगा उसका शनि बीमा भू रब सब पता पराम अच्छा ऐसा सूत्र से वो आकार को ईश आदेश हो जाएगा शस्य आधार सूत्र बनेगा पूर्व तक अकार को तकार हो जाएगा पिछ स बन जाएगा प्रति उपर्ग प्रतिपित्सा हो जाएगा सनातन का आधार हो जाएगी और निष्ठा सूत्र से करेंगे तब प्रत्यकेंगे ईट आ जाएगा प्रतिपित से बने प्रतिपत्तों इष्टा प्रतिपित प्राप्त करना भी इष्टा है ये क्रम प्रतिपित क्रम क्रम प्रतिपद्यम तो प्राप्त करना इष्ट क्रम है किस प्रकार सृष्टि करता है उसके बारे में उसको जानने के लिए प्रतिपतम ज्ञान के लिए पूछता है संकल्पयन के न प्रकार कल्पी ये प्रश्न है संकल्प करते हुए किस प्रकार से कल्पना करता है किस प्रकार से रचना करता है उचित ग्रंथ से उत्तर देते हैं बिकोती नाना करोती बिकोती नाना बना देता अनेक बना देता है बिकोती अना करोती अपरा लौकिकान भावान जो अपर हैं लौकिक पदार्थ हैं लोक में होने वाले को लौकिक कहते हैं ऐसे पदार्थों को बनाता है भावान पदार्थ विषय को बनाता है कौन है तो शब्द शब्द स्पर्श रूपंधे पांच ही विषय है, है और कुछ विषय आई है शब्राध्य को बनाता है और अन्यस्त्र अंत और अन्य को भी बनाता है चित चित्त के भीतर है जो ऐसे भी बनाता है एक तो लौकिक पदार्थ जो यदि के माध्यम से होता है वो बनाता है और एक चित्तमी कल्पना होती है वासना उपड़न व्यवस्था चित्त के भीतर संस्कार रूप से बैठे हुए हैं चित्त माने यहाँ पर माया लेना है ईश्वर मन मंत्र तो होता नहीं माया कोई जो विषय की जन छूलीभूत नहीं है वासना रूप में अव्याकृत है व्याकृत नहीं है ऐसे विषयों को कहा अभ्याकृतान नियताश और नियत वर्षों को बनाता है पृथ्वी आदि को बनाता है नियत है, है ये अनियताश कल्पना कालांत और अन्य पदार्थ भी है कैसे है कल्पना काल में ही अन्य काल में जिसकी प्रतिभिज्ञा नहीं होती है स्वयं आदि प्रतिभिज्ञा नहीं हो पाती है स्वप्न के पदार्थ और जागृत के पदार्थ में यह अंतर थोड़ा हो जाता है कि तो दो काल वाले हैं या प्रतिविज्ञा होती है स्वयं करके स्वयं घटा प्रातः काल जो देखा था वो वही घटा है होती है जागृत के विषय में स्वप्न के विषय में जब तक देखा देगा उसकी प्रतिभिज्ञा नहीं एक काल वाले पृथ्वी आय अन्यश कल्पना काल जो कल्पना काल में यह है अन्य काल में नहीं है जिसकी नहीं हो सकती है तो यम ऐसा नहीं बोला जा सकता वैज चित्त बाहर चित्त होने माने इंद्रियों के साथ होकर के इंद्रिय सहित होकर के चित्त से बाहर होकर अंतित्त मनोरथादि लक्षण और अंत करके मनोरथ आदि कृष्ण कल्प आदि कल्प इस प्रकार से कल्पना करता है आगा आगा आगा। प्रभु मन ईश्वर आत्मा प्रभु शुरू ईश्वर जो आत्मा है तो इस प्रकार कल्पना का श्लोकाक्षर योजनया बुभुत्तम क्रम प्रत्याय ये कारिका के शब्दावली के योजना के माध्यम से कारिका कारिका के जो अक्षर योजना का शब्दावली की योजना अक्षर शब्द का शब्द याद गुम स्तम बुगुत्सितम जो जानना इष्टा है उसमें बुगुत्सित सितम पूरे लाखों से बना है सम किया सम किया हुआ है आगे दिष्ठा किया हुआ है बुगुत्सितम कल्पना को काल तो ये तो तो का, है ना कल्पना काल अन्य कल्पना काल में दूसरे काल में ये प्रतिविधिया अन्य वैश्विक में भी दो हो जाता है मनोरथादी कल्पना करेगा यहाँ अभी दिखाएंगे अच्छा तो गुरुशतम क्रम प्रत्यायित प्रत्यायित में प्रतिपूर्वको तो उदाह किया होता है ऋजंत करके लग लगा रहे प्रत्यायी ज्ञान करवाते हैं है। प्रत्यायी उच्यते इत्यादि से कहा इत्यादि तो कहा भाष्य में विक्रोधी नाना करोधि विकरोधिका सा अनेक बनाता है जिसको अपराण लौकिका भावान्व तो अपरा है लौकिक पदार्थ हैं लोक में आने वाले पदार्थान पदार्थ शब्द आदि शब्द आदि को बनाता है सब शब्द स्पर्श बनाता है एक तो एक हो गया चित हो गया अन्यासद उसका अर्थात शास्त्रीय एक तो लौकिक को बनाता है दूसरा शास्त्रीय धर्म धर्म आदि को बनाता है जो अलौकिक है शास्त्रीय टीका कारण अन्यास कारण माने शास्त्रीय जो शास्त्रीय धर्म तो नंबर कहा धर्माधर्म सुन दुबे रूपी चर्चा होती है लोग दिखाई नहीं पड़ते शास्त्रों में धर्माधर्म की शास्त्रों में चर्चा है कि अन्य अन्य शब्द से शास्त्रीय पदार्थ बोले लेना ठीक कहते हैं चित्र मध्य वासना रूपण व्यवस्थान भी करोती अपराध अंतित्त व्यवस्था नहीं अंत व्यवस्था माने वासना रूप से चित्त के भीतर बैठे हैं वासना रूप से व्यवस्थित पदार्थना को मैंने धूलिभूत कर देता है योग्य देखने दे मान ज्ञान के योग्य बना देता है अनिविव्यक्त नाम रूपत्व व्यवहार अभिव्यक्त महा कुछ वस्तु जो वासना वाले विषय होते हैं वासना रूप में होते हैं नाम रूप अभिव्यक्त नहीं हो सकते नाम है न रूप है आर्थिक भी नहीं है नाम भी नहीं है अविद्यक्त नाम रूपना नाम रूप के अभिव्यक्ति न होने के कारण से व्यवहार अयोग्य तो अव्यवहार के नहीं होते पदार्थ उपासनों वाले इसलिए कहा है व्याकृत अवस्था में नहीं व्यवहार के योग्य नहीं ऐसे पदार्थ को निर्माण करता है कल्पना कालान कुछ ऐसे भी पदार्थ बनाता है कल्पना कालान कहता अन्यता कल्पना काला कल्पना काल वाली है जैसे बिजली चलती है गईदारी अनियत पदार्थ है कल्पना काला में जीदा अस्थिर अस्थिर आता है ऐसे दूर बनाता है कुछ स्थिर है कुछ देर जाते हैं कुछ नहीं रहते बहिष्ठित क्या बैठ है बहुत या बैठ बैरबुक होकर अब थोड़ा पदार्थ बनाया बहिर्म हो बाह व्यवहार विज्ञान पदार्थ करती बैरबुक होकर के क्या करता है बाह्य पदार्थ जो है व्यवहार के वित्य पदार्थ प्रसूलित जल से बायुवाशा जहां व्यवहार हो पाता है ऐसे पदार्थ वही बनाता है बने बहिर्नात्म विषय शु व्यापृत बुद्धि अनात्म विषय में बाहर नहीं बाहर अनात्म विषय अपने से बाहर भिन्न अनात्म विषय में व्यापृत हो गई बुद्धि व्यापार कर रही बुद्धि ऐसा होकर के इनको बनाता है अंत चित्तत्व तो तेज्य व्याप्त बुद्धि मनोरथाद लक्षण और अंतित्तक कैसा होता है तो बहिर्षण से व्यापित अभिधि बहिर्षण में नहीं अभिद्धि तो ये मनोरथ आदि लक्षण की मनोरथ स्वरूप है तो मन में कल्पना ही बनी है जिसकी आत्मनि अवस्थिता अं, लक्षणान आत्मी अवस्थिता आत्मा में ही रह जाएंगे ऐसा ऐसे विषयों को व्यवहार योग्य कल्पयुक्त व्यवहार के युग की कल्पना करके पुनर्बहि व्यवहार योग्यता आई ही करके फिर वो भीतर में कल्पना करके फिर बाहर व्यवहार के योग्य के कल्पना कर देता है तम भौतिक कोई भी कार्य होता है पहले भीतर बनाता है देती बाद में बाहर बनाता है ये देखा देखा कैसे देखा दृष्टान्त देते हैं यदा लोग लो तंत्र होगा चाहे जुलाहा हो चाहे कुम्हार हो कपड़ा बुनने वाला हो चाहे घट बनाने वाला हो यदा लोगे लो कुमार हो अथवा तम दुआ या जुलाहा हो कपड़ा बुनने वाला हो घटम पटम्पाकालीन चिकिर्सु एक व्यक्ति घर बनाना चाहता है एक व्यक्ति पट बनाना चाहता है कपड़ा बनाना चाहता है घटम पटम्पाकालीन चिकिर्सु कर कर्तु इच्छु चिकिर्सु करना चाह रहा है संतृत्या लगा हुआ है शीघ्र शुभ आरओ व्यवहार आरव माया आरऊ व्यवहार अयोगान भेटिंग पहले वो व्यवहार के योग्य घटपट नहीं है वो बनाने के पहले पहले भीतर व्यवहार के अयोग्य घट को भीतर बनाता है इस इतने बड़ा बनाऊंगा इतने मिट्टी से बनाऊंगा ऐसी आकृति बनाऊंगा तुम्हार ऐसा सोचता है उसी प्रकार जब धागर सामने होता है तो चुलाहा सोचता है इसका इतना बड़ा कपड़ा बनाऊंगा ऐसी आकृति होगी इतनी लंबी चौड़ी होगी तो पहले भीतर बना लेता है उसको पहले भीतर देखेगा नक्शा देखा यथा लोग कुलाल होगा तंद्रयोग घटन पट होगा कार्य लोग घट पट बनाने की के इच्छुक है कुलाल या तंद्रवाय आरोप व्यवहार अयोग्यन व्यक्ति बुद्धव आदि जो व्यवहार के योग्य नहीं होते भीतर भीतर बनाएगा नक्शा बनाएगा भीतर व्यवहार अयोग्य व्यक्ति व्यवहार के व्यक्ति घटपट आदि व्यक्ति व्यवहार के योग्य नहीं आविर्भाग्य बुद्धि में बना करके प्रकट करके बुद्धि में प्रकट कर लेता है उसको पश्चात ताम एव फिर उसी व्यक्ति को जो, जो बुद्धि में बनाया था काम व्यक्ति व्यक्ति को व्यक्ति शब्द स्त्रीलिंग है गड़पड़ा व्यक्ति को एवं बहिर्नाम रूपाध्याम संपादित फिर बाहर में नाम रूप के द्वारा युक्त कर लेता है पहले भीतर बना लेता है रक्षा उसके बाद बाहर नाम रूप प्रदान करके तैयार करते किसी प्रकार यहाँ दीक्षाई है तथा अयम आदि कर्ता ये जो आदि करता है जिसकी ईश्वर संज्ञा दी गई है माया विशिष्ट चेतन यह कर्ता माया लक्षणित्य स्वचित्त का लेना है माया स्वरूपा चित्त है ईश्वर की चित्त माता माया लक्षण सोचित्य नाम रूपाभ्या अव्यक्त रूपेण स्थिति के पहले नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं नाम रूपाध्याम अव्यक्त रूपे अव्यक्त रूप से थे नाम भी नहीं था आकृति भी नहीं थी कि स्रकृत पदार्थ हम जो सृष्टि के युग के पदार्थ हैं जितने भी हैं प्रथम शिश्रिका शिक्षित कार्य अंतर्विभाग्य पहले जो सृष्टि के आकार किस प्रकार की बना गेत के करके अंतर्विभाग्य अंतर् तैयार करके पश्चात वही फिर बात बाद में बाहर सर्व प्रतिमक साधारण के लिए ज्ञान का साधन प्राप्ति के साधन में ज्ञान से बना देता है संपादन कल्पनाया तो क्रमाधिगति जगत की रचना में एक क्रम की अधिकति है। पहले भीतर बनाता है फिर बाहर है। एक क्रम की अधिकति है ज्ञान है चार की टिप्पणी थी ना संपादन में संपन्न नाम करो दी संपन्न करता व्यक्ति को बाहर संपन्न कर लेता है बाहर आगे का कल्पिता कल्पना काला अन्य सत्ता भावात जागृत भावानसर कल्पना कालात्त का प्रतिविद्ञया सत्वा भ्रांत अनुपण मिख्या समिति आशंकिया पुरवारी बोलता है महाराज काल्पनिक पदार्थ जो होता है ये ही काल में लिखना है जब तक कल्पना है तभी तक जीवित है जागृत के पदार्थ ऐसे नहीं है इनकी प्रतिविज्ञा होती है कल्पना काल से अतिरिक्त काल भी रहते हैं तो जागृत के पदार्थों को लिखा कहना बनता नहीं ये संगा कल्पिता जो कल्पित पदार्थ कहीं भी होंगे कल्पना काला अन्यस्वीन काल है कल्पना काल से भिन्न जो काल होगा भिन्न समय में रज में सर्प की कल्पना करते हैं जब तक कल्पना होती है तब तक, तक सर्प है बाद में वहां प्रतिविज्ञा नहीं गई सोयम सर्प ऐसा नहीं बोलते वो सर्प वही है ऐसे बोला जाता नहीं बोला जाता कल्पित कल्पना कालात अन्य काले सब कल्पित पदार्थ होगा का, कल्पना काल से अन्य काल में अस्तित्व नहीं होता सबको नहीं होना चाहिए और जागृत भावानंद जागृत के विषय है इधर देखते हैं जागृत है, के विषय है घटपट आदि जो भी है कल्पना कालात कालांतरे भी प्रतिविज्ञया सत्व कल्पना काल से अतिरिक्त काल में भी प्रतिविज्ञा के माध्यम से अस्तित्व जाना जाता है प्रतिज्ञा होती है तत्ता तत्ता ही ज्ञानम प्रतिविज्ञा वही यह है ऐसा ज्ञान होता है उसको प्रतिविज्ञा बोलते हैं क्या प्रतिविज्ञा हो रही है इसलिए अनुपन्नम तेसाम मिथ्यात्म तेसाम जागृत भावान मिथ्यात्म अनुपन्नम जागृत प्राप्त मिथ्या कहाना ठीक नहीं है ये पूर्वाजी की शंका होती है इसके उत्तर में कारिका में कहते हैं चित्तकालाहि अंतस्तु द्वयकालासे पहि कल्पिताये कलिताे विशेष मन हेल्प कल्पिता एवते सर्वे विशेषो नान्य हेतु चित्त काला अंतर सुन इतना ही है भीतर जो पदार्थक होती है, तो के है, है। वो केवल चित्त काल में है कल्पना काल में ही है अन्य काल भीतर तो तैयार करते हैं वो कल्पना काल काला से भाई जो बाहर है तो दो काल वाले हो जाते हैं जिसमें प्रतिविधियाँ होती है ये विशेष अंका यही अंतर है कल्पिता एक देश चाहे एक काल वाला हो चाहे दो काल वाला सब कल्पित ही है सब तो नहीं है तो अस्तित्व तो नहीं हो सकता कल्पिता एक देश चाहे चित्त काल वाले हों कल्पना काल वाले हों चाहे प्रतिविज्ञा जिनकी हो रही हो सब कल्पित ही है विशेष हो नान्य हेतु कहा अन्य कोई हेतु नहीं है विशेष दिखता है अन्य हेतु कुछ भी नहीं मैंने प्रतिविज्ञा रूपा की जो विशेष है वो अन्य हेतु से नहीं है मिथ्या ही हेतु पर हो जाती है एक टिप्पणी एक दो टिप्पणी है एक में कहते हैं समाज दिखा रहे द्वयम मानी षष्ठी सूत्र को बाध करके पूर्वपरा दरुत्तर एक देश ना एक आदि करने आदि जो एकदेशी समास है द्वयम दो काल तो द्वय काला का दो अच्छा, अच्छा, काल के बाद में मथुप अथ अर्षाधी अच्छ लगाते हैं असाधु जो दो काल वाला अर्थ आ जाएगा समाज दिखाया एकदेशी समाज दिखाया उसके पश्चात तत्व तो अर्षाधी अच्छी तो अर्षाधु जो ऐसा सूत्र है मथुप अच करने पर काल द्वय अंत अर्थ आ जाएगा द्व काल वाले अर्थ आएगा के से वही का दो काल वाले पदार्थ विषय दो नंबर टिप्पणी में कहा विशेष और नान्य हेतु का है विशेष प्रतिविज्ञा विषय विशेषा विशेष तो प्रतिविज्ञा हो रही बोला इसलिए इसको सर्त मानना पड़ेगा पूर्वाधिकारा था किन्तु ये अन्य हेतु नहीं है मिथ्या तो हेतु से विषि हो जाता है मिथ्या ये पदार्थ सब ये कहना चाहते हैं कैसे तो वहां टीका रहे ये कल्पना काल भावि भागा मनसे अंतर्तन ये चाहमान पूर्वापर काल भावि बहिव्यवहार योग्या दृश्य कल्पिता सन्त मिथ्य अंतिपोक है जो कल्पना काल भावी पदार्थ हैं कल्पना काल में ही होने वाले पदार्थ हैं कौन मन से जो मन के भीतर हैं जो पदार्थ मन के भीतर ही कल्पना होती है ऐसे पदार्थ और ये च और दूसरे प्रतिविज्ञा विज्ञा वाले प्रतिविज्ञा जिनकी हो रही है सो so, यम ऐसे प्रतिविज्ञा होती है जिन पदार्थों के जो बाहर वाले हैं पूर्व अपरकाल में दो काल वाले हैं पूर्व काल और अपरकाल दोनों का संबंध रखते हैं ऐसे पदार्थ बहिरेवा, बाहर है ये व्यवहार योग्य व्यवहार के योग्य दिखाई पड़ते हैं भीतर वाले व्यवहार के दिखाई पड़ते हैं और बाहर वाले व्यवहार के दिखाई पड़ते हैं ये सर्वे कल्पिता है सबके सब कल्पित ही बाहर वाले हों चाहे भीतर वाले संतोष होते हुए मिथ्या ही मिथ्या ही होना चाहिए कहते हैं प्रति मान लक्ष्मण विशेष तुम न अकल्पति कहते हैं मिथ्या सत्यत्व प्रयुक्त नहीं है जो प्रतिविज्ञा जो वहाँ प्रतिविद्या महान लक्ष्मण विशेष विशेष हो रहा है का विशेषता है वह तो न अकित प्रयुक्त अकल्पितत्व तो मानी सत्यत्व प्रयुक्त नहीं है मिथ्या भी हो जाता है कहते हैं चार पुण्यता न न अकता इत्यादि तथा कल्पित आरा तथा प्रतिभा कल्पना जो कल्पित में ऐसी प्रतीत हो जाती है दो काल वाले के प्रतीति हो जाती है इसलिए कल्पना मूलम कल्पना ही मूल है चाहे बाह्य पदार्थ हो चाहे अंतर वाले पदार्थ हो न सत्यत्म इनमें भी सत्यत्व नहीं है ऐसा अच्छा <kười> कल्पित भी दर्शन कल्पित पदार्थ में ऐसा देखा गया है mm. कल्पित में भी प्रतिविधियां दिखाई पड़ती है स्वप्न में भी प्रतिबंध हो जाती है कल स्वप्न चल रहा है वही घड़ा है ऐसा बोलेगा पहले देखा वही घड़ा बोलेगा कल्पित में भी हो जाता है हो जाती है इसके सत्य होने कोई आवश्यकता नहीं प्रतिब्ञा हो श्लोक व्याप्त्याम आशंका कर सके कार के द्वारा जो निराकरणीय शंका है खंडनीय शंका है उसको दिखाते हैं स्वप्न इत्यादि भाषण पूर्व पक्ष बोलता है स्वप्न व चित्त परिकल्पित सर्वम एत आशंक है स्वप्न के समान सारे के सारे चित्त में कल्पित है प्राप्त जैसे स्वप्न के पदार्थ मन में कल्पना है उसी प्रकार जागृत के सारी कल्पना है ये जो कहा सर्वम के आशंक है सर्वम जो सबके सब कल्पना है में कल्पित है कहा इसके ऊपर शंका की जाती है ये तब इसमें होती है है कह रहा है। क्या होगी चित्त तो चित्त आशंक्यूमिताक मनोरथाक्षण्य बाहर देखो ये गुरुपक्षिकारागी दे। दे। अच्छा। भिन्न है दोनों पदार चित्त कल्पित अलग है परिकल्पित अलग है चित्त परिकल्पित है चित्तों के द्वारा कल्पना के माध्यम से आने वाले जो तो पदार्थ हैं, मनोरथादी लक्षण जैसे मनोरथ होता है मन को दौड़ाते इधर इधर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा वो केवल उसी काल में है बाद में प्रतिनिधा नहीं होने वाली लक्षण चित्त परिचित चित्त के घेरे में है वो पदार्थ वैलक्षण्यम उसमें वैलक्षण्य है किसे से कि चित्त परीक्षे के बहलक्षण है किसमें बाह्यम बहिल पदार्थ जागृत कालीन पदार्थ का है भाई भाई पदा पदा क्यों अन्य परीक्षे जत्वों में इसमें एक दूसरे के साथ इस दूर का संबंध होता है परीक्षित जो हम एक दूसरे एक दूसरे को घेर लेते हैं ऐसे पदार्थ है गुरुबाजी ने कहा तो सिद्धांत करें सार नंका ये शंका करना ठीक है सिद्धांत वा ऐसी शंका करना ठीक है क्यों चित्त काल ही अंतस्तु इत्यादि भाषण कहते हैं जब भीतर के पदार्थ चित्त पर चेत चित्त काल में ही है बाकी काल जब तक चित्त है तब तक है चित्त नहीं तो विषय नहीं है यही तो होगा कल्पना काल में ही तो। है चित्तकाल में कल्पना काल में है और दूसरे जो तो है कल्पना काल से अतिरिक्त काल में है यही कहना चाहते हैं चित्त पदार्था आंत चित्त काल में। चित्त चित्त चित्त परिच्छेद्या ऐसा होता होता है है है है है तक तक तब यही नंबर के न कत्छद्यसम कालना काल में पदार्थ जो कुछचित्तका ये पदार्थ भाष्य में कहते हैं नान्य चित्तकाल व्यतिरिका परिच्छेद कालो का ये शांत है चित्र तो कल्पना काल से अतिरिक्त काल जिनका नहीं है ये कह रहे हैं न अन्य चित्तकाल व्यतिरिका चित्तकाल से व्यतिरिक्त कल्पना काल से अतिरिक्त रूप से न्या परिच्छेद कालो ऐसा जिनको घेरे में डालने में चित्तकाल का कल्पना काल एक उपलब्धि जो कल्पना काल में ही पाए जाते हैं उपलब्धि होती है जिनकी वो चित्र काल वाले लोग और द्वय काल से भेद काल दो काल में आने वाले दो काल भेद काल भिन्न भिन्न काल का संबंध रखने वाले पदार्थ हैं अन्य परिचितियां एक दूसरे के साथ संबंध रखने वाले इस काल वो काल के साथ संबंध रखने वाले जैसे दृष्टान्त देते हैं यथा आगो आस्ते जब तक गोदोहन होता है तब तक रहता है ऐसा बोला जाता तो है आबोदोहन यहां अभिविधि अर्थ में आम है मान गोदोहन तक रहता है जब तक गाय का गोहन होगा तब तक बैठता है गाय का दूध जब तक निकाला जाता है तब तक बैठता है आबोदोहन आस्ते ऐसा बोला जाता है अथवा आप ये भी बोलिए यावर आस्ते तावर गम दो जब तक बैठता है तब तक गाय दूसता है गाय को है अथवा यावद काम तो भी तावध आज ऐसा होता है दो दो काल को लेते हैं जब तक गाय का दोहन करेगा दोहन क्रिया चले तब तक वो रहता है दूसरे के साथ ही संबंध होता है दो तो काल वाले हो जाते हैं तावान अयम ऐ सा उतना यह है और वह इतना है कि इतना वह है ऐसा बोला जाता है वह इतना है और यह उतना है बराबर दिखाया जाता है जिसका उसका काल के संबंध करते हैं ऐसा हो जाता है तावान अयम उतना है और इतना ही वहा है ऐसा बोला जाता है परस्पर परिचित परिचित बाह्यम वेदा से द्वय काला पर एक दूसरे के संबंध रखते हैं बाहर के पदार्थ इसलिए द्वय वाले माने जाते हैं और अंतस्थ माने चित्त काला बाह्यास्त्र से द्वैकाला भीतर में जो होते हैं केवल कल्पना काल में है चित्तकाल माने कल्पना काल और बाह्य पदार्थ दो काल प्रतिज्ञा दृष्टि होती है कल्पिता एवते सर्व किन्द तो सब के सब कल्पना ही है कल्पित है पदार्थ वास्तविक तो, नहीं है चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो ना बाह हो काल तो विशेष कल तो, कल्प कल्पितत्व तो वितरिक आने का जो बाह्य पदार्थ जो तो दो काल वाला दिख रहा है वो तो द्वह्य काल विशेष जो है कल्पितत्व तो से अतिरिक्त तो हेतु से नहीं है कल्पितत्व तो होने पर भी दो काल वाला हो जाता है अ शोपदृषा होते स्वप्न वाले पदार्थ दिखाई पड़ते हैं स्वयं भटादी की चर्चा होती है कविचित्वा हो जाती है श्लोक व्यार्त्याम आशंका दर्शेद आगे यथा स्वप्न दृश्यन सर्वं कल जैसे स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले वस्तु सब के सब कल्पना ही है कल्पना माने वो कल्पना है कैसे जाना जाता है जगने के बाद जाना जाता है ये भी कल्पना करके तब समझेंगे जब यहां से जगेंगे यहां से जगना माने आपको पारमार्थिक सत्ता में जाना पड़ेगा आत्मभाव में पहुंचना पड़ेगा तब इनको मिथ्या समझेंगे या बैठे बैठे इसको मिथ्या नहीं समझ पाएंगे ध्यान दें स्वप्न में जब तक है स्वप्न के पदार्थ में मिथ्या कहेगा नहीं कहे सत्य तो वहाँ जब वहां से जल जाता है तो मित्र घोषित करता है स्वयं बोलता है तो यहां से हम जगह नहीं है इसलिए सत्य सत्य बोल रहे हैं अगर जल जाए तो मित्र घोषित हो जाएगा नैनाथिंचन इत्यादि के आधार पर लिखाई घोषित हो जाए यथा स्वप्न दृश्यमान सर्वम कल्पितम जैसे स्वप्न में दिखाई पड़ने वाले सारे पदार्थ कल्पित ही है किंतु तो उस काल में कल्पित नहीं दिखाई पड़ता अभी जागृत में आने के बाद कल्पित दिखाई दे रहा है स्वप्न पदार्थ को सत्य कोई नहीं मानता किन्तु वहां जब तक था, था सत्य मान रहा था वहां से माने वृद्ध सत्ता में जब चला जाता है तो उसको बाहर हो जाता है क्योंकि तो यहां व्यावहारिक सत्ता में आ गया वहां प्रातवासिक सप्ताह में था प्रातिभाषिक सत्ता को छोड़ करके व्यावहारिक सत्ता में आने वाद उसको असत घोषित कर है किसी प्रकार मिथ्या मिथ्या ही है स्वप्न एक पदार्थ मिथ्या है ऐसा कहा जाता है तथा उसी प्रकार जागृति भी दृष्टि सर्व जागृत में भी जो वस्तु दिखाई पड़ रहे चित्त की स्पंदन है केवल की कल्पना है पांच की टिप्पणी चित्तस्पंदन तेरक चित्त आगे इसी का व्याख्या किया कि तेरकम चित्ते चित्त के द्वारा कल्पित है चित्त स्पित है तेरकता वो भी लिखी है जागृत मित्र क्यों वो भी चित्त के की बना है ये भी चित्त में बना है यदि एक तक न अद्यापी निर्धारित रहते ये बात जो है वो जैसे वो चित्त निकलती है ये भी चित्त निकलती है ये बात अभी तक मन में बाप बैठी है ये पूर्वाधन की शिक्षा है न अद्यापि निर्धारित अभी भी उसका निर्णय नहीं हुआ है ऐसे कहने पर हेतु देते परिकल्पित मनोरथाइर चित्त परिचित नाम अन्य परिचित कहा कि बाह्य पदार्थ भिन्न है क्योंकि अन्य परिचित है वो काल को समन्त रखते हैं और सोपन्न पदार्थ एक ही काल को समा कहा सा न युक्त शंका इसी शंका करना चाहना ही सिद्धांति का आत्मा चित्ते अंतर अंतर्मता मनोरथ रूप ये तो हो गया। आत्मा अविद्या आत्मा है? आत्मा अविद्या के कारण विवर्त हुआ है, है देख रहा है वस्तु देख रहा है अन्य वस्तु देख रहा है आत्मा विद्या का अविद्या का अविद्यान परिणाम अविद्या चित्ते चित्त है ना चित्ते साध्युन कहना पूर्व आत्म कल्पकत्म पहले तो कहा आत्मा वा था आत्मा को कल कहा था कि अभी कल्प के आत्मना सका था पुर्व का अपने कोई कल्पना करता है करके कहा था अब यह पुनः चित्त कल्पना के कारण चित्त को माना जा रहा है क्या कारण पूर्वापर विरोध पूर्व में क्या गया या क्या गा आपको पता ही नहीं चित्त को कल्पना के कारण बता रहे वहा आत्मा को बताया अपन हेतु आशंका ये जो त्यागने वाली शंका है हटाने की शंका को अविद्या आत्मा से बढ़ते हैं चित्त विशेषण आत्मा का अविद्या का परिणाम ये चित्त का विशेषण है परिणाम है चित्त आत्मा के अविद्या का परिणाम है मन चित्त चित्त तथा जब परम्परा या तस्वीर परंपरा से यहां पर मानिए चित्त नहीं अविद्या ही कारण है अविद्या कल्पित ही माना जाएगा क्योंकि आत्मा के अविद्या का परिणाम है चित्त आत्मा का ज्ञान होता तो चित्त नहीं दिखता आत्मा का ज्ञान नहीं इसलिए चित्त दिख रहा है इसका परिणाम है ठीक अच्छा। है कहा आत्मा विद्या परिणाम है ना, ना आत्मा के अविद्या के द्वारा परिणामी जो चित्त है उस चित्त के द्वारा तावर अंतर विनिर्मिता तब तक जो अंतर भीतर में निर्मित जो पदार्थ है वो मनोरथ रूप मनोरथ ऐसा मन से अंतर्वर्तमान मन के भीतर रहने वाले जो पदार्थ है और बाहर भी है कुछ ऐसे पदार्थ वही रज्जु सर्पा है रज्जु में सर्प देखना वो भी चित्तकाल ही है जब तक कल्पना काल में है वो, बाहर भी यहाँ ऐसे पदार्थ रजु सर्पाध है न परिच्छेद केवल उसी काल में ही परिच्छेद होते हैं दूसरे काल के संबंध नहीं रखते एक ही काल में होते हैं पदार्थ चाहे बाहर के रज सर्पाधी हो चाहे भीतर मनोवधार दि एक जैसे होता कल्पना काल मात्र भाग्य होना प्रणीय केवल कल्पना काल मात्र में है जिस तब, जब तक कल्पना करते हैं तब तक ही होते हैं न प्रमीयते उनका प्रतिविधिया नहीं होती आपकी तय सह वैलक्षण में मनुष्य बहिर्जागृत दृश्यना भावान करते चित्तकाल से अतिरिक्त चित्तकाल वाले को तय शब्द जितने भी वस्तु तो चित्तकाल में है कल्पना काल में है उनसे अतिरिक्त वैलक्षण क्या है जागृत के विषय में विलक्षणता क्यूँ आई कहते हैं जाग्रत दृश मन के बाहर जो जागृत दृश्य पदार्थ है इंद्रिया के माध्यम से दिखाई पड़ने वाले पदार्थ है लाभाराम अन्य परिचित एक दूसरे के साथ एक दूसरे का संबंध होता है काल हो या वे न एक दूसरे का संबंध एक दूसरे के साथ है क्यों दो काल के साथ संबंध रखते हैं पदार्थ प्रति विज्ञा गोचरत्व प्रतिविज्ञा का विषय बन जाते हैं जी यस्मा उपलब्धि जिसकी युक्की उपलब्धि होती है तस्मात आयुतम जाग्रत से स्वप्न मिथ्या होते हैं इसलिए जाग्रत को स्वप्नवत्त मिथ्या कहना ठीक नहीं की है पूर्वागिक शंका है श्लोकाक्षर उत्तर महा कारिका के द्वारा उत्तरते सा नयुक्ता शंका वो शंका करने ठीक नहीं कहा समय हो गया है ठीक है ओम भद्रंत पशेटा स्थल सुखमाशेदे वित